बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है मुट्ठी में है तकदीर हमारी मुट्ठी में है तकदीर हमारी हमने किस्मत को बस में किया है हमने किस्मत को बस में किया है भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है आँखों में झूमे उम्मीदों की देवाली आँखों में झूमे उम्मीदों की देवाली आने वाली दुनिया का सपना सजाए आने वाली दुनिया का सपना सजाए नन्हे नन्नी बच्चे तेरी में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे जिंदगी के आंसूओ का बोलो क्या करोगे भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे ख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने का मजा है मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने का मज़ा है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज आपसे कुछ बात करूंगा और वो है बच्चों के बारे में देखिए सब, बच्चों के बारे में बात इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि अभी मैंने हाल फिलहाल में एक सामाजिक कार्यक्रम में बेहद छोटे बच्चों को बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां करते हुए देखा ऑब्वियसली बच्चे थे प्रस्तुति कर रहे थे तो बच्चे तो बहुत खुश थे क्योंकि उनको स्टेज पर आने का अवसर मिल रहा था शायद इसलिए दूसरी बात यह कि हर बार जब कोई बच्चा अपना कार्यक्रम करता था तो तालियां बजती थी तो जब तालियां बजती थी तो दूसरे बच्चे भी प्रोत्साहित होते थे कि साहब उस बच्चे को इतनी प्रशंसा मिल रही है मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर भी वो कंपटीशन की भावना बहुत जोर शोर से आ जाती थी और साहब बच्चों के माता पिता ऑब्वियसली वो तो जाहिर था कि खुश थे ही तो साहब मैंने इस तरह से बच्चों का वो कार्यक्रम देखा और सोचा कि उसके बारे में आपसे बात करूंगा तो साहब पहली बात तो ये है कि भाई बच्चों को डेफिनेटली कार्यक्रम के लिए तैयार कराने में माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है अब सवाल ये उठता है कि माता पिता क्यों इतना परिश्रम करते हैं कि अपने बच्चों को वो भी इतने छोटे बच्चों को किसी स्टेज पर लाने के लिए इतना प्रयास करें तो साहब मैंने जब सोचा इस बारे में तो मैंने पहले सबसे अपने बारे में सोचा हाँ मैंने भी यह काम किया है मेरी भी बेटी बहुत ही कम उम्र में कथक नाचना सिखाया उसको हम लोगों ने बाकायदा एक गुरुजी रखे गए हम बनारस में रहते थे उस टाइम पर तो साहब एक गुरुजी रखे गए गुरुजी आते थे उस बच्ची को सिखाते थे उस बच्ची का सीखने में मन नहीं लगता था मगर शायद हमारा प्रेशर था जिसकी वजह से या हमारी माताजी का या हमारे परिवार का या हमारे आसपास के लोगों का दबाव था कि साहब उस बच्ची को सिखाया जाता था तो वो बच्ची ने नाचना तो सीख लिया और साहब उसने कुछ विभिन्न परीक्षाएं भी पास कर ली, मगर मुझे नहीं लगता कि उसको नाचने में कोई खुशी मिलती थी हम लोग खुश होते थे अल्बत्ता जब उसको कोई सफलता मिलती थी वो किसी जगह पर प्रशंसा पाती थी तो वो खुशी हम लोगों को होती थी मैं यही बात अभी सोच रहा था जब मैंने इन बच्चों को कार्यक्रम करते हुए देखा तो मैं ये ढूंढ रहा था कि ये खुशी किसको मिल रही है उन बच्चों को मिल रही है जो वो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं या माता पिता को मिल रही है सब मैं तो नहीं समझ पाया इस पे आप भी विचार करें और सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है देखिए मुझे लगता है कि हम हम लोगों के लिए यानी कि माताओं पिताओं के लिए या जो पेरेंट या गार्जियन है उनके लिए बच्चे को कोई भी नई चीज़ें सिखाना तो एक हमारे दिमाग में पहली बात होती है कि हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो हमारा बच्चा समाज में जब आगे जाएगा आज नहीं आज के लिए तो हम नहीं सिखा रहे हैं उसको उतना हमारा बच्चा जब समाज में आगे जाएगा तो वो वन प्लस रहेगा शायद ये जो प्लस है ना ये हमारे दिमाग में है जो कि हम उस बच्चे को देने की कोशिश कर रहे हैं तो साहब पहला कारण तो ये है कि हम उसको कुछ प्लस दे रहे हैं दूसरी बात ये कि हम जब बच्चे को कोई नई चीज सिखाते यानी देखिये यहां मेरा पढ़ाई से मतलब नहीं है जब हम उसको कोई नई चीज सिखाते हैं ना तो हम शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्चे का मानसिक विकास जो हो वो तो हो ही मगर उसके साथ में शायद हम उसके सामाजिक विकास को भी करने की कोशिश कर रहे हैं अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सामाजिक विकास क्या व्यक्ति स्वयं करता है या उसको कराया जाता है ये सब मैं भी सोच रहा हूं और आप भी सोचिए कि क्या माता पिता किसी बच्चे को समाज में स्थान दिलाने के लिए कुछ कर सकते हैं देखिए साहब मैं इस बारे में बहुत अभी डाउट में हूं क्योंकि मैंने ज्यादातर जिन लोगों को भी समाज में आगे जाते हुए या एक स्थान बनाते हुए देखा है मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को वो स्थान किसी ने दिया है हाँ डेफिनेटली कुछ लोगों को छोड़ दीजिए मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि कुछ विशेष लोग होंगे उनको शायद राजनीति में या जीवन में या जिसे कहते हैं वो चांदी के चम्मच से खिला खिलाकर पहुंचाया गया उनको तो छोड़ दीजिए मगर सामान्य जीवन में समाज में जिनको स्थान मिला है उनको स्थान अपने प्रयास से मिला है तो अब सवाल ये उठता है कि जो माता पिता ने या गार्जियन ने पेरेंट ने जो भी प्रयास किया वो कैसा प्रयास है? तो साहब मुझको यह लगने लगा है कि माता पिता का किया हुआ जो प्रयास है ना वो एक्चुअली शायद एक स्टार्टर के तौर पे काम कर सकता है मगर वो एक इंजन नहीं हो सकता स्टार्टर हो सकता है जिससे कि उसके बच्चे के अंदर जो ऑलरेडी प्रतिभा है वो निकलकर सामने आने लगी अच्छा फिर एक और सवाल होता है कि जब हम बच्चे को कोई नई चीज सिखाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम उसको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं वर्तमान के लिए वर्तमान में जो भी वो पा रहा है या जो भी वो कर रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो भविष्य में क्या करेगा मैंने कुछ बच्चों को देखा है जिनको कि मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं और मैंने पाया कि ये जो प्रयास उनके लिए किए जाते हैं ये प्रयास अगर एक स्तर तक रहे तब तक तो बच्चा उनको स्वीकार करता है परंतु यदि वो एक स्तर से अधिक हो जाते हैं तो बच्चा उन प्रयासों के महत्व को स्वीकार करने से इनकार कर देता है यानी कि वो आपके बताए हुए रास्ते पर शायद नहीं चलना चाहता और इस इस ना चाहत को यानी कि ये जो एक एटीट्यूड है कि आई वोट एक्सेप्ट इट आई वोट डू इट ये एटीट्यूड अधिकांश बच्चे स्पष्ट शब्दों में नहीं बताते इसको हमें या माता पिता को समझना पड़ता है अब हम इसको किस स्तर तक समझ पाते हैं ये तो हमारे ऊपर है मगर मैं तो यही कहूंगा कि मैं अपने जीवन में मैंने ये पाया कि इसको समझने में हमें तो बहुत समय लगा और साहब मैं उसके लिए यही कह सकता हूं कि शायद अब मैं यदि मुझे दोबारा वो जीवन जीने को मिले तो शायद मैं वो गलती नहीं करूंगा मगर होता नहीं साहब जीवन तो एक लीनियर प्रोसेस है यानी समय लीनियर है उसमें वापस तो आ नहीं सकते आप जो समय गुजर गया वो गुजर गया अब साहब एक और सवाल यहाँ पर आपको बताएं कि क्या कभी कभी हम लोग अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं जब हम उनसे कुछ ऐसा करवाने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि जैसे बच्चे से हम कहते हैं तुम आओ भैया कविता सुना दो अपने तुमने क्या अभी नया सीखा है वो सुना दो दो चार लोग आते हैं तो आप ऐसा कर देते हैं बच्चे से कि भाई आओ सुनाओ यार ये गाना सुना दो ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या हम अपने सपने उस बच्चे के के जरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं पता नहीं साहब या तो अपने सपने देखने की कोशिश कर रहे हैं या समाज का प्रेशर है कि आपके बच्चे में भी कुछ होना चाहिए तो अब ये बच्चे में जो ये प्लस वाली जो बात है यानी पढ़ाई तो कर रहा है मगर जो प्लस वाली बात है वो आप लाने की कोशिश करते हैं तो ये जो प्लस है ये हम कहा से ला रहे हैं मैंने तो साहब एक चीज देखी है कि अगर किसी व्यक्ति में कुछ प्लस होता है ना तो वो वास्तव में उसको अपने समाज में एक अलग स्थान दिलाता है आपको बताऊं मैंने तो साहब ये देखा कि हमारे आ, हम लोग भारतीय स्टेट बैंक में पीओ ओ सेलेक्ट हुए तो जब पीओ ओ सेलेक्ट हुए तो साहब बड़े हम बहुत ही स्मारकॉँ अपने आप को समझने लगे और हमें लगा कि हम तो बड़े यूनिक चीज़ हैं सचमुच में साहब खास तो थे ही शायद उस वर्ष में बनारस शहर से खाली दो लोग सेलेक्ट हुए थे तो साहब हम जब ट्रेनिंग में पहुँचे तो वहां तो भाई ट्रेनिंग में सभी पीओ आए थे तो साहब उस ट्रेनिंग में पहुंचने के बाद पता चला कि भाई यहां तक तो आप खास थे अब यहां पहुंचने के बाद तो अब आपके अंदर और क्या है यह बताइए तो साहब पता चला कि किसी में कोई कलाकारिता थी किसी में कोई कलाकारिता थी और एकाद लोग जो गाना जानते थे वो सडनली उस तीस लोगों के ग्रुप में वो सब बड़े ऊंचे स्तर पे बैठा दिए गए हमें लगा यार यार ये ये ये गाना जानना अपने आप में ये भी एक बड़ी बात है तो यार ये जो प्लस था ना इस प्लस इसमें आपको ये भी बता दू कि हमारे एक साथी थे उनकी खूबी थी वो पेपर फोल्डर थे बहुत उम्दा यानी कि उन, वो पेपर्स को इतने बढ़िया तरीके से फोल्ड कर लेते थे कि अगर वो चार चिट्ठियां लिखते थे तो चार चिट्ठिया अलग अलग तरीके से फोल्ड कर लेते थे तो साहब वो पेपर फोल्डर वो भी उनके अंदर में कुछ खास बात थी यार हमारे जैसे जो मग्घे टाइप के लोग थे जिन्होंने अपने सारा जीवन केवल पढ़ने में निकाल दिया उनको यह समझ आया कि भाई आपको कुछ खास होना चाहिए तभी आप जहाँ भी समाज में बैठेंगे आप अपने आप को एक स्तर से ऊपर ला सकेंगे यानी कि आप कॉमन मैन से अलग हो सकेंगे साहब तो ये एक बात हमें पता चली और शायद इसी कारण से हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही चाहते थे कि उनमें कुछ खास बात जैसे कि हमने अपनी बड़ी बेटी को नाच सिखाने की बात हुई तो साहब हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई नाचो नाचना सीखो इसका एक आपको और बात बताऊ अब साहब हमारी पत्नी सुनेंगी तो नाराज तो डेफिनेटली हो जाएंगी और हालांकि उनको एक गाना गाना है इसमें तो हम यही कह सकते हैं कि पत्नी हमारी गाना अच्छा गाती अब साहब हम एक जब हम विदेश में पोस्ट हुए तो वहाँ पर हमार हमारी जो पोजीशन थी हम अपने आप को समझते थे कि हम बड़े तीसमारख बन बनके पोस्ट में विदेश में पोस्टिंग हो गई भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी थे विदेश पहुँच गए पता चला साहब वहाँ पर एक ही भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी हम अपने आप को बड़ा बड़ा आदमी समझने लगे पता चला कि जितने भारतीय वहाँ रह रहे हैं वो तो पहले ही से एन आर आई के निवासी हैं तो वो तो पहले ही एक अलग स्तर पे बैठे हुए हैं अब उनके बीच में अगर हमें अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा दिखाना था तो उसका हमें तो समझ नहीं आया मगर हमारी पत्नी का गाना जो था उसने हमें मशहूर कर दिया अब साहब लोग बाग ये कहने लगे साहब ये जो रिप्रेजेंटेटिव महोदय हैं ये उनके पति हैं वो जो नेमा जी हैं उनके पति हैं ये रिप्रेजेंटेटिव साहब यानी कि हमारा स्टेट बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होना महत्वपूर्ण नहीं था वो हम उनके पति थे ये महत्वपूर्ण था और आपको बताए हमारी ये जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं यहाँ पर भी हमारी पहचान जो है वो इस बात से नहीं है कि हम क्या चीज़ थे अब तो यहाँ तो ऑब्वियसली यार पहले भी रिटायर्ड आदमी है तो अब आपकी पहचान क्या रह गई कुछ है नहीं सब रिटायर्ड बूढ़े हैं बस आपका आपकी पहचान ही ये है कि वो मोटे बूढ़े वाले आदमी जो है वो तो अब ये मोटा बूढ़ा तो ठीक है मगर हमारी पहचान यहाँ भी बनी किससे कि भाई ये उनके पति हैं वो जो गाना गाती अब यार ये भी एक बड़ी बात हो गई तो इसका मतलब कि हमने जो पढ़ा लिखा ज्ञान अर्जन किया सारी जिंदगी वो तो बेकार हो गया आपके पास रह के आ गया वो जो प्लस था तो साहब अब इस सारे बात का लबो लुभाव ये कि समाज में आपको अपना स्थान बनाए रखने के लिए कुछ प्लस तो चाहिए आजकल बहुत आता है ना Galaxy Note Plus, Galaxy 10 Plus, तो ये प्लस वही प्लस है साहब जो कि आपके पास एक्स्ट्रा क्या है हमको ख्याल है हमसे किसी हम किसी इंटरव्यू में गए थे उन्होंने हमारी मार्कशीट वगैरह देखी प्राइवेट कोई इंटरव्यू था उसमें गए थे उन्होंने देखी देखी उन्होंने कहा साहब अच्छा इसके अलावा आप और क्या करते हैं हमने कहा साहब पढ़ाई के अलावा तुम तो कुछ नहीं करते बोले क्या अरे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर हमने कहा साहब एक्स्ट्रा करिकुलर तो कुछ नहीं है तो हमें उसी वक्त शायद समझ में आ जाना चाहिए था कि भैया एक्स्ट्रा करिकुलर तो कुछ होना चाहिए अगर वो नहीं होगा तो आपकी पहचान करने में मुश्किल होगी अच्छा साहब अब चलिए ये तो एक बात होगी दूसरी बात है जैसा मैंने पहले कहा था ना सपने वो जो सपने हम देखते हैं कि हम कहीं भीड़ से अलग निकलकर खड़े होंगे तो भीड़ से अलग निकलकर खड़े होने का सपना पूरा करने के तरीके कई हो सकते हैं तो उसमें हम जब अपने बच्चों को कोई नई चीज सिखाते हैं ना तो शायद बैकग्राउंड में वो सपना ही चल रहा होता है कि हम उस सपने के हिसाब से हम चाहते हैं कि ये कहीं अलग खड़े हो और वो अलग होने के लिए प्रयास तो ऑब्वियसली उन्हीं को करने पड़ेंगे मगर हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करते ही रहते हैं यहां पर एक बात और मैं ऐड कर देखिए हम बच्चों के साथ में जो कुछ भी कर रहे हैं उनके भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं या हम जो हमने जो समाज जो हमको प्रेशर डाल रहा है उसके लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम बच्चों के अंदर बजाए इस तरह की चीज़ें डालने के हम उनको बचपन से ही ये बताएं कि उनके अंदर कुछ ना कुछ स्वाभाविक गुण हैं जिनको यदि वे चाहें तो उनको आ, मतलब एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन कर सकते हैं बस ये मौका यही है हमारे हाथ में या पेरेंट या गार्जियन के हाथ में जिस समय कि वो अपने बच्चे को ये उसके अंदर क्या है वो समझने का मौका था और इस समझ जाने के बाद इससे आगे कुछ भी और न करें अगर बच्चा चाहे तो उसके अंदर जो कौशल या हुनर जो भी है उसको बढ़ाने का प्रयास करें और यदि बच्चा न चाहे तो भैया अपने सपने उस पर थोपने की कोशिश न की जाए क्योंकि मैं जैसा मैंने आपको अपने अनुभव के बारे में बताया मैं अब बेहद सावधान करना चाहता हूँ अपने सभी उन युवा पेरेंट्स को गार्जियंस को जो कि इसका प्रयास करने में लगे रहते हैं देखिए भविष्य क्या होगा भविष्य में क्या चाहिए होगा ये सब पता नहीं तो भविष्य में क्या होगा उसके लिए आज का आज का जो वर्तमान है उसको किसी भी रूप में डिस्टॉर्ट करना कोई बहुत अकलमंदी की बात नहीं है हा ये तो बताया जा सकता है बच्चे को कि भाई <coughs> सॉरी कि भाई प्लस की जरूरत पड़ेगी और ये प्लस तुम तय कर लो कि तुम क्या चाहते हो विश्वास रखिए आजकल हर बच्चा जानता है कि उसका कौशल या हुनर कैसे आगे बढ़ सकता है और वो उसके लिए प्रयास करता है तो लेट अस सी कि यहां हम लोग जो ये बात कर रहे हैं इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और आप चाहे तो अपनी बातें मुझे बता सकते हैं या कम से कम किसी से भी इस विषय पर बात कर सकते हैं क्योंकि देखिए हमने जैसा कहा बात करते रहेंगे तो बात चलती रहेगी और अब तो साहब WhatsApp यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया और मेरे ख्याल से शायद किसी रिसर्च ने भी कहा है कि अगर जो बातें करते रहेंगे तो हमारा दिमाग चलता रहेगा तो यार शरीर चले ना चले दिमाग तो चलना चाहिए ना नहीं नहीं शरीर भी चलता रहना चाहिए उसके लिए तो बहुत से लोग आपको योग और ये सब क्रियाएं वगैरह सिखाते हैं मगर हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि बातें करिए उससे ज्यादा आसान एक्सरसाइज तो है ही नहीं तो चलिए सब इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूँ नमस्कार हमसे न छुपाओ बच्चों कैसी होगी समझ हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें भी बताओ आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज हो बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है